श्री गर्गसहिता श्री बलभद्रखंड चौथा अध्यायती का उपाख्यान श्री महानंत ने कहा तदनंतर सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न नौ यमुना सुंदरी ज्योतिष्मति पर इंद्र यम कुबेर अग्नि वरुण सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनैश्चर्य की दृष्टि पड़ी उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त हो उठी और वे सम्मोहित चित्त हो गए तब उन्होंने ज्योतिषमती के आश्रम पर आकर कहा सुंदरी रम्भोरु तुम्हें धन्य है तुम किसके लिए तप कर रही हो तुम्हारी अवस्था अभी तब के योग्य नहीं है तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो यह सुनकर ज्योतिषमती बोली कि हजार मुखवाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो मैं इसके लिए तप कर रही हूँ ज्योतिष्मति की आवाज़ सुनकर इंदिरा देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए उनमें सबसे पहले इंद्र जो बोले इंद्र ने कहा सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही तप कर रही हो मैं देवताओं का राजा हूं। मैंने सौ अश्व में यज्ञ किए हैं और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ तुम मुझे वरण कर लो यमराज बोले मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ तुम मुझे वर्ण कर लो और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो कोई ने कहा वरान ने मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ तुम मुझे राजा राजाधिराज समझो और संकर्षण के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वर्ण कर लो अग्निदेव बोले विशाल लोचने में संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख्य रूप हूँ अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके तुम मुझे भजो वरुण ने कहा फामिनी, मैं जलचरों का स्वामी एवं लोकपाल हूँ पास रहता है सातों समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है यह समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो सूर्य देवता बोले हे चाप से सात मैं जगत का नेत्र हूँ मेरी प्रचंड किरणय सर्वत्र व्याप्त रहती है अतए पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वरण करो चंद्रमा ने कहा मैं औषधियों का अधीश्वर नक्षत्रों का राजा अमृत की खान एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और कामिनियों को बल प्रदान करने वाला हूँ हे गजगामिनी तुम मेरी उपासना करो मंगल बोले यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुक्रम भगवान मेरे पिता है मेरा नाम मंगल है हे कल्याणी संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली तुम मुझे अपना पति बनाओ बुद्ध ने कहा मैं बुद्धिमान सूर्यीर और कामियों के रस को बढ़ाने वाला बुद्ध हूँ तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो बृहस्पति बोले मैं देवताओं का आचार्य बुद्धिमान वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ हे शुभ यह समझ कर, तुम मेरी उपासना करो शुक्र ने कहा मैं दैतों का गुरु धगु के वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ महाप्राज्ञे तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामनी बन जाओ शनि बोले कल्याणी मैं सबसे अधिक बलवान हूँ देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है अपने दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है अतएव सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वर्णन कर लो भगवान महानन्त ने कहा इन सब की बात सुनते ही ज्योतिस्मती के नेत्र लाल हो गए, उनका अधर कापने लगा और टेढ़ी हो गई क्रोध की आग भड़क उठी फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गई ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल एवं भूमंडल से सारा ब्रह्मांड काप उठा सब और महान भय छा गया यह देखते ही साप के भय से काँपते हुए इंद्रादि देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और ज्योतिषमती के चरण कमलों पर गिरकर कर वे बचाओ बचाओ पुकारने लगे इंद्रादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने उन्हें पृथक पृथक श्राप दे दिया ज्योतिषमती बोली शनि तू दुष्ट है मुझे छलने के लिए यहाँ आया है तू अभी पंग हो जा तेरी नीची दृष्टि हो जाए तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पुतला हो जा निंद काले उड़द खाया कर और काले तिल का तेल पिया कर शुक्र तो अभी एक आँख से काना हो जा बृहस्पति तो स्त्री भाव को प्राप्त हो जा बुध तेरा बार अर्थात दिन निष्फल हो जाए बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी मंगल तो बंदर के समान मुखवाला हो जा चंद्रमा तेरे राजय हो का रोग हो जाए सूर्य तेरे दाँत टूट जाए वरुण तू जलंधर रोग का शिकार हो जा अग्नि तू सब कुछ खाने वाला बन जा कुबेर तेरा पुष्प मान छय जाए, यमराज बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करे और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा देवाधम इंद्र तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी शचि पर ली जाएगी वह हर ली जाएगी वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहाँ से भगा दिया जाएगा अरे स्वर्ग के राजा किसी राक्षस के, के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी तू पास में बांधा जाएगा और वे लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकारपूर्ण कारागार में डाल देंगे भगवान महानंद बोले तदनंतर ज्योतिषमती के द्वारा श्राप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिषमती को श्राप दे दिया एक क्रोध कारिणी को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा इंद्र ज्योतिषमती के तेज से, से बड़े तिरस्कृत हो गए थे उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की ज्योतिषमती फिर तपस्या में लग गए तदनंतर सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती के तप की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर ब्रह्मविद ब्राह्मण और ब्राह्मी आदि शक्तियों के साथ अपने भवन से वहाँ पधारे आकाश में ही स्थित हुए ब्रह्मा ने उसको संबोधन करके कहा ज्योतिषमती चाक्षुष मनु की पुत्री तुम्हारा तप सफल हो गया इस तप में तुम सिद्ध हो गई मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो तुम वरमा हो ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती खंड पर्यंत जल से बाहर निकली उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया उनका स्तवन किया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी भगवान यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न है तो हजार मुखवाले भगवान शंकर मेरे पति हो यह मुझे वर दीजिए देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा पुत्री तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है तथापि मैं उसे पूर्ण करूंगा आज से ही वह मनमंत्र प्रारंभ हुआ है इसकी सत्ताईस चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान शंकरषण तुम्हारे पति होंगे यह सुनकर ज्योतिषमति ने ब्रह्मा जी से कहा देव देव भगवान यह तो बड़ा लंबा समय है आप सब कुछ करने में समर्थ हैं अतिव मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को श्राप दिया है वैसे ही आपको भी श्राप दे दूंगी ज्योतिषमती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी साप के भय से डर गए और क्षण भर विचार करने के बाद बोले राजकुमारी तुम अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो ये राजा कुशस्थली में वर्तमान है फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोहर पूर्ण हो जाएगा किसी कारण से सत्ताइस चतुर्योगी समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा ज्योतिष मसी को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए तदनंतर ज्योतिषमती ने देश में कुशस्थली के राजा रेवती के पत्नी से जन्म धारण किया उस समय उसका नाम रेवती रखा गया वह रूप गुण और उदारता से सुशोभित नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के हो, योग्य हो गई एक दिन राजा रेवत अंतपुर में अपनी भारिया के साथ बैठे थे उन्होंने स्नेह बस कन्या से कहा तुम जैसा वर चाहती हो बताओ यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा जो सब में बलवान है वही मेरे पति हो यह सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी भार्य के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए रथ पर सवार हो सभी लोगों को लांगते हुए ब्रह्मलोक को गए वहां घड़ी भर ठहरे इतने में ही पृथ्वीलोक के सत्ताईस चतुर्युगों का समय पूरा हो गया महानंत ने नागलक्ष्मी से कहा रंभोरूप वह रीवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है तुम उसके देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशावतारणी बनो तदनंतर द्वारिका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना प्राण विपाक मुनि बोले नागलक्ष्मी ने महानंत के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान शंकरषण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गई कौरवेंद्र दुर्योधन तदनंतर भगवान शंकरषण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण अवतीर्ण हुए यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है मैंने यह तुमको सुनाया यह समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है युवराज अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार से गर्गसीता में श्री बल्लभद्रखंड के अंतर्गत श्री राजपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में रेवती उपाख्यान नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ